नो नो यत्र खंडन करना जरूरी है उसकी बात को मैं तो वे सुख स्वरूप आत्मा से तो नहीं हो पा कि शक्ति में इसलिए कहते भाई आप जो व्याप्ती दे रहे हो यत्रा भाव तुखम यह व्याप्ति विचरित हो रहा है लोष्टाद विचारित शंका क्यों पत्थर है मिट्टी का ढेला है इसमें क्या है? दुख का भाव है तो क्या वहां सुख प्रकट हो रखा है क्या न वहां तो न सुख है न दुखा भाव दोनों ही नहीं दिख रहा वहां तो। इति संक है न दुख का भाव मात्रण सुखम लोष्ट शिला दिशो दया भाव सदृष्टवादेद विषम वच न का भाव मात्र न सुखा दुख भाव मात्र से सुख की सिद्धि नहीं हो सकती क्यों लोष्ट लोस्ट लोष्ट शिला, शिला आदियों में लोष्ट मिट्टी का ढेला और शिला मने पत्थर इनमें जो है दुख होने पर भी सुख का अनुभव नहीं होता यदि पूर्व से कहेगा अरे तुम क्या कह रहे तो सुख का अनुभव दुख का भी नहीं होता सुखो दोनों ही नहीं है वहां पर द्विया भाव से तो दुष्टे दोनों ही नहीं है ऐसे कहते हो तो विषम वच फिर तुम्हारा दृष्टांत ही तुम्हारा दृष्टान्ति दुख का भाव मात्र ने सुखम कल्पितुम न शक्य थे दुख का भाव मात्र से सुख कल्पना नहीं की जा सकती है लोष्ट शिला से सुख दुख अभाव से दर्शनाथ की लोस्ट शिला आदिओं में दोनों का सुख और दुख दोनों के अभाव देखने को मिलता है, उसका दे दे कहते हैं। में है। आपका अनुमान बनता नहीं है विषम दृष्टान्त वचन विषम दान्तिक अनुसारित हमारा पक्ष है उसके अनुरूप वो नहीं है उसको और व्याख्या करेंगे समझाएंगे से ही ये दृष्टांत विषम दृष्टान अगर अनुकूल नहीं है इसी बात को उपपन करते संपादन करते देखिए मुख दैन्य विकासभ्याखो हनम दैनिया लोष्ठी दुख का संभवे वाक्य में आपका दृष्टान जो ने उठाया ना में में नहीं विचार वगैरह ये है क्यों ना ना दुख सुख किसी का भी अनुमान नहीं कर सकते कि सुख दुख का व्यवहार आप निश्चय कैसे करते हैं अमुख सुखी है अमुख दुखी कैसे आपने नहीं लिया किसी आदमी को सुखी है या दुखी है आप कैसे निश्चय कर लेते हो मुख्य विकास मुखबड़ा कैडा है यू पड़ा रहे क्या करें, दुखी है रह दुखिया है खिला हुआ है हंस रहा है वहाँ आइए आइए है पूरा ऊर्जा के साथ अरे है। सुखी है। तो बाहर से सुखी होते हैं अंदर में दुखी होते है अफवाज नहीं आजकल तो सामान्य यही हो गया है बाहर से सब सुखी अंदर सब दुखी बाहर से तो पता ही लगने कितने आदमी अब अंदर दुख कितना है इस तरह व्यवहार करते हैं और लेकिन महात्मा के सामने में तो ऐसा नहीं है सब अपने दुख का आकर के बोलते ही हैं पता लग जाता है पूरा दुखी है सुखी कोई नहीं जो है, रोने है। को को आता है दुख रो नहीं आते सुख को कर कथन करने कौन आता है सुख का कथन करने के लिए कोई आता ही नहीं सुख बांटने कोई नहीं आता दुख बांटने कुछ नहीं नहीं आप तो ऐसा है ना आप मांगेंगे तो भी नहीं देंगे <laughs> आ, कली मांगत पर तो है नली का स्वभाव है सत्यु में बिना बोलाए बिना मांगे बिना पूछे घर आकर दे के जात है घर में आएंगे आपके पास और आपको जबरुस्ती दे जाएंगे रखो ये दक्षिणा मेरी हम आपको सम्मान देने रहे हैं दक्षिण रखी अपने जब रखी छोड़ जाएंगे आप नहीं बेचारे छोड़ चुके ऐसा स्वभाव त्रेदायु में ऐसे नहीं होगा राम को मांगने जाना पड़ा को मांगने जाना पड़ता है घर पर आवत देते हैं घर पर आने तब दे देंगे द्वापर में द्वापर में आदर पूर्व देते मांगने पर देते पर अनादर पर्वक और कलुग में मांगत पर न देते मांगने पर भी नहीं देता स्वभाव होता है लोग दक्षिणा का प्रश्न नहीं है और सुख नहीं बांटते है सुख है ही नहीं कलियुग तो में सब दुखिया ही है कोई सुखिया है तो क्योंकि वो जो कमाया हुआ है ना उससे भी उनको सुख नहीं मिल रहा है तो बांटेगा दो में ही कमाएंगे उससे उनको टेंशन टेंशन है दुखी दुख मिल रहा है ईमानदारी से कमाए जो तो बांटेगा क्या समस्या तो ये भी <laughs> क्योंकि आज जमाना ऐसा हालत है ईमानदारी सरकारी तनख्वाह लेने वाला स्पेशली सरकारी तनख्वाह लेने वाला एक दक्षिणा एक रुपया भी कहीं किसको देनी पड़ता है क्या जितना मन को तो उसको अपने पर परिवार पालने के लिए कम पड़े ट्यूशन फीस इतने हो गए और ट्यूशन बच्चे फेल हो जाए ऐसे हो गया स्कूल में कोई पढ़ाते नहीं टीचर तो घूस तो लेना ही पड़ेगा दो उम्र कमाना ही पड़ता है ईमान देख कहाँ है दुकानदार लोग का भी यही हाल है वो बिना टैक्स चोरी के दुकान चलता नहीं सो झूठ बोल के कमाना पड़ा भी तो एक तो गलत है ना तो सभी का हाल यही हो गया एक तरह से मारा झूठे से बनता है नहीं तो कहाको कौन पूजा करेगा उसकी भी कमाई ऐसी हालत हो रही या तो भंडारा में खाएगा मरे को खाएगा या तो छोटा सा तो बन जाएगा झूठ बोलने की सिद्धि इनके पास आसानी से मिली हुई रहती जन्म है जन्मजात सिद्धि है झूठ बोलने की सिद्धि सभी के पास महात्मा का विशेष रूप में प्रकट हो जाता है <laughs> ऐसी बातें उल्टा पुल्टा झूठ झूठ बोल के जो दुनिया का बेकूफ़ बना देते हैं हमें जानते हैं अंदर से ये गृहस्थी है इसके बस की बात है नहीं वेदांत जानते, <laughs> नहीं जानते <हैं> क्या <laughs> जितने गुरु लोग वेदांत बोल रहे हैं सब अंदर से जानते हैं जब मैं स्वयं वेदांत नहीं पछ पाया क्या पचाई ये क्या पचा सब जानते फिर वेदांत बोल रहे हो तुम्हारे झूठ नहीं क्या <laughs> <laughs> पर दो घंटे में समाधि, संभाली तो मोक्ष क्या डर मारते हैं एक से एक लोग है। हमारा सुनो तो मुक्त हो जाओगे जानते ना खुद मुक्त वाने वो मुझे मुक्त करेगा उसको खुद पता है हम भी अमुक्त हैं और अगला भी मुक्ति रहेगा फिर भी आप लेन देन दिन दिन के व्यवहार के सब करते हैं मुखर देनि विकास है जन्मे अब झूठी झूठी जन्म चलते रहे तो सब सब आएगा हर जन्म में तो झूठा ही चलते रहेगा सच कब रहे होएगा पता नहीं। <laughs> समस्या तो ये ना इसकी वासना बना रहे हो आप गलत की वासना डाले जा रहे हो ना ये संवादित ब्रम है ठीक है मैं मानता हूँ झूठ बोल रहा मैं ब्रह्म में ब्रह्म झूठ बोल रहा है पर ये भी सच में कितने हजारों जन नहीं लगेगा <्वावी> तो ये। कि ये आपको मुक्ति तो देगा ये झूठ भी आपको मुक्ति देगा संशय नहीं है लेकिन समय कितना लगेगा ना क्योंकि झूठ के वासण तो मजबूत होती जा रही है कहीं तो सच स्वीकार करो इसे कहते कि भाई एक महात्मा थे बताते हैं कि नाम बता रहे उत्तर काशी में बहुत बड़े विद्वान महात्मा सिद्ध महात्मा थे और कहीं लोग बुलाते थे इधर उधर जाना पड़ जाता था मजबूरी में चले जाते लोग उसको माला वाला पहनाते थे, थे वो बड़े मुश्किल से आ गए बहुत खुश होते थे तो फिर वो कमरे में आते थे जब कमरे में जूता पहन के चले जाते उस दिन बाकी सब जूता बाहर रखते थे उस दिन जूता लेके अंदर जाकर दरवाजा बंद और फिर जूता लेते थे आगे माला निकाल देते कर दे और दे मन, माला पहन खुश था ना जूता खाते अपने आप में छोड़ करे जूते खा तो उससे भी उतनी प्रसन्न ना हाँ अच्छा बढ़िया बहुत जूते खाया मैंने, हैं? खुश रहो, वो क्यों नहीं होते? रहते हो तो रवेदान है इसमें भी खुश रहना चाहिए जितना डांटे चाहे कुछ कहे मान अपमान समय कर लाभाला रटके बोलने के लिए प्रवचन के, के लिए वो है? जीवन में घटाओ ऐसे अपने आप हाँ को और फिर क्या जूता मारे आज बड़ा अपराध हो गया है, है, है? वासनाएं है मन की और ये पूरी होती है तो मन और मजबूत हो जाता है इसे क्या करते थे शंकर भगवान को चक्कर काटना मानना एक सौ आठ बार साष्टांग प्रणाम करते भगवान इस अपराध को माफ कर देना कि दोबारा कभी ऐसा निमंत्रण नहीं आना चाहिए ताकि मेरे को माला कोई पहना प्रार्थना पूरा प्रणाम करते ऐसे ऐसे महात्मा लोग जो है साधना करते हैं कि झूठी वासना कैसे मरे ये पता है उन्हें हम बोल रहे वेदांत प्रवचन में आ गए प्रवेदांत तो बोले उन्होंने भी इन्हें तो जानते अभी अनुभूति में खड़े उतरा नहीं है उल्टा सम्मान से और मन मजबूत हो गया इसे चाहते थे इसको हटाए कैसे तो तरीका अपना आपना अलग अलग लोगों की है इसलिए ये यद्यपि झूठ भी संवादी भ्रम है इस भ्रम से मुक्ति की ओर हम जा रहे हैं संशय बार बार प्रवचन दे रहे हैं तिंतन तक कथन तक अन्योन्य प्रबोधन ब्रह्माभ्यास है ये सब संवादी भ्रम काल में तो होना है लेकिन एक अंदर से यह भी निश्चय होनी चाहिए कि इन चीजों का जो वासनाएं हैं इनको पूरा करने के लिए व्यवहार ना करें वेदांत का कथन जो कर रहे हैं अज्ञानियों के सामने में अनधिकारियों के सामने जो कथन कर रहे हैं वह भी स्व अभ्यास के लिए ही है ब्रह्माभ्यास के लिए है ये लक्षण आ के कमाने के लिए और कमाने के लिए हम बोल रहे हैं जान कर के भी वो गलत है ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई अपना उसे बहाने कम से बहाने हमारे चिंतन चलेगा खाली बैठ के बैठता हूँ तो खाली मन चेतन का काम है उल्टा सीधा विचार करेगा उससे चलो घंटा दे उससे जो हमारा वेदांत चिंतन चल रहा है और उस चिंतन उस प्रवचन का आउटपुट क्या है उसकी चिंता नहीं होना चाहिए आपको कितना दर्शन मिला नहीं मिला सम्मान हुआ नहीं हुआ माला पहना नहीं पाया किसा प्रणाम किसा नहीं करा वो नहीं देखने का बड़ा ये समस्या है ये बड़े बड़े महात्माओं में देखा इसलिए बारंबार चिंतन जो होता है कि सुख हो या दुख हो अंदर है या नहीं ये बाहर से व्यवहार से प्रतीत आजकल होना मुश्किल हो गया सामान्य रूप क्या करता है मुख दैन्य विकास मुख की दैन्य भाव मुख का विकास इसके आधार पर सुखोह दूसरे में दुख के ओहन होगा और में दीन भाव या विकास भाव होगा कभी फिर वहां तुमने कर दिया दुखा भाव सुख है सुखा दुख है वहां पर दैन भाव तो लोस्ट और लोस्ट में दैन्य भाव होने से संभव है दुखादि तो ऊ करना ही वही दृष्टान विचार जो दिया ना वह विचार जो दिया दृष्टान क्या था अन्य निष्ठ यो सुख दुख यथाक्रम मुख दन्य विकास लिंगाभ्याम करतव्यम अन्य में विद्यमान सुख दुख जो ऊहा जो करना है आपने यथाक्रम मुख की दैन्यता मुख के विकास रूपी लिंग के द्वारा करनी चाहिए अयम दुखी वनवत, आयं सुखी विषन्न इत्यर्थः वी प्रसन्न वनवाद जन्म दिया जाता है बहुत लोक प्रकृति कियत भले दुनिया में ऐसा हो वस्तु हमारा जो विचार चल रहा था यह उसमें क्या लाभ हो रहा है लोस्टाद मुखद्यादिंगाभाख दुखरोहनमें न संभवती लोष्टादी जो दृष्टान दिया था अपने विचार दृष्टा दृष्टान कौन सा चार दृष्टान जो दिया था वह मुखदिंग वहां न होने से सुख दुख का नहीं हो सकता अर्थात भावों दुखा भाव का भी निश्चय करना संभव नहीं है वैषम्युख की अपेक्षा से स्वकीय सुख दुख में, में अंतर है मुखद विकास से जाना जाता है स्वकीय सुख दुख को मुख का दर्पण में देखोगे मेरा मुख दिन भाव में है या नहीं या मेरा मुख विकसित है ऐसे दर्पण में देख तब अनुमान करोगे अपने अपने सुख सुख दुख दुख को अनुभव करके अनुभव करके जान लिया जाता है दर्पण चेहरा को देख के अनुमान नहीं किया जाता है यह अंतर है पर सुख दुख में स्वकीय सुख दुख में यह अंतर को समझा रहे स्वकीय सुख दुख के तुम नोहनीय भावो वेद्य अनुभूत तदभावी नान्य स्वकीय शुक्र के तो निये इनके अनुमान आदि कर जानने की कोई जरूरत नहीं है तथा इसलिए तयो भाव वेद्य अनुभूत सुख है या दुख है भाव मान सुख का अस्तित्व दुख का अस्तित्व अनुभूति से ही जाना जाता है इतना ही नहीं तद अभावी सुखा भाव दुख का भाव भी मान्यता अनुमान से नहीं वो भी अनुभूति से ही जाना जाता है आपके अंदर दुख, का भाव है सुख है ये आप अपने अनुभव से ही जान लेते हैं सुख के भाव, दुख है ये भी आप अनुभव से ही जान पाते हैं ये अनुमान के अवसर ही नहीं इस तरह से जान के ले जा रहे हैं कि आपको सुशुक्ति का सुख अपने जो अनुभव किया वो स्वयं की अनुभूति से हुआ है इसी करना है मतलब ले जा रहे हैं स्वुखानुभूति के लिए किसी की प्रमाण के अपेक्षा नहीं है स्वनिष्ठ दुख हो ये दोनों के दोनों अनुभव सिद्ध होने से अनुमयी नहीं होते ये ऐसा है इसलिए तयोह सुख दुख और भाव है सुख दुख के भाव मन सद्भाव अस्तित्व विद्या यथानुभूत वैद्य प्रत्यक्षे नुभूति होता है तो प्रत्यक्ष तो हो, मैं अन्य अनुमानगम्य है प्रत्यक्ष ननुमादिक द्वारा नहीं जाना जाता है तो प्रत्यक्ष ही जाना जाता है फलित अब निकाल रहे निष्कर्ष तथा इसलिए आपके अपने सुशुप्त में जो अनुभूति हुई थी वह सुख का हमें किसी अन्य प्रमाण करने की जरूरत नहीं है वह अनुभूति सही हो गया स्वसुप्त तो दुख का भावो अनुभूति दुख का भाव अनुभूति हुआ है और दुख का अभाव अनुभूति के कारण से विरोधी दुख रहित सुख का विरोधी कौन दुख ना होने के कारण से सुख ही था इस यही से आपको निश्चय करना चाहिए तथा स्वकीय सुखादि अनुभव गम्य त्रिशदी सुखी सुखादि अनुभव गम्य मान लिया तो स्वप्तो स्वकीय सुतौपी स्व में वहां भी स्वकीय सुशक्ति को लेना अपनी जो सुशुक्ति है उसमें विद्यमान का भाव भी क्या लाभ हुआ तह सुख विरोधि भाव निर्विग्रमित सुखम इश्यता इसे सुशक्ति में सुख का विरोधी दुख का न होने के कारण से वहां ऐसा एक सुख का अनुभव कर रहे हो जो बाध रहित सुख है निर्विघन मने बाद रहित सुखम मृत्यु स्वरूप होता सुख है वह कभी बाधित नहीं होता कह देख रहे सुख अनुभूति हो तो मोक्ष हो गया ना फिर इस शिशु में चले तो मोक्ष हो गया ऐसा मानना चाहिए तब कहते हैं लेकिन क्या करें वह अभी अज्ञानावृत सुखानुभ हो आवरण विशिष्ट सुखानुभूति है आवरण रित स्वरूप सुखानुभूति नहीं है आवरण विशिष्ट सुखानुभूति है इसीलिए इसे, इसे निर्णय कैसे हुआ क्योंकि जगने के बाद आपको महसूस हो रहा है फिर दुख में आ गए जगने के, है तो हो ही हो ही। जगने के बाद भी वो सुखानुवृति है तो अब मुक्त हो ही हो जगने के बाद भी यहाँ कुछ भी व्यवहार हो रहा हो तो आपने सुख स्वरूप की अनुवृत्ति हो रही हो तो अब मुक्त हो ही गए लेकिन वो सुख स्वरूप अनुभूति जो हुई उसकी अनुवृत्ति जागृत में नहीं हो रही है तो समझना पड़ता है कि वहां आवरण विशिष्ट सुखानुभूति हुई थी उसी प्रकार से जैसे हम दीपक का अनुभव करते हैं दीपक का दो चीज अनुभव हो जाता है आपको प्रकाशक का दूर से मालूम हो रहा है वो प्रकाश दे रहा है पास में जाने पर उसे गर्माहट भी अनुभव हो रहा है लेकिन जला नहीं रहा जब तो तक हाथ से नहीं डालोगे तब तक वह जलाएगा नहीं क्यों नहीं जला पा रहे बीच में आवरण है जैसे लैंटर्न में ग्लास ना, ग्लास रोक रहा है ना आपको वो पूर्ण रूप में उसके साथ एकीभूत होने में सता समित संपन्न भवती सबके साथ संपन्न है वो लेकिन आवरण विशिष्ट है यह जागृत काल में दो बार दुख का अनुभव को लेकर हमें अनुमान करना तो वास्तव में वहाँ पर आप जो है पूर्ण रूप में चले जा चुके हैं अत वेदांत में एक मत भी है कोई मुक्ति मुक्ति मुक्ति को ही माने। मान। नित्य एक आत्यंत मुक्ति नित्य मुक्ति में रोज मुक्त हो रहे हैं और रोज फिर सबरे होते बंधे में आ जाते कर्मवशात आ गए और आत्यंतिक मुक्ति विधेयक मुक्ति नित्य मुक्ति में हो जाए कोई आपत्ति में फर्क या मुक्त हो ही क्यों भय हो रहा है आपको नहीं होगा हो हाँ, आप वहां पर अज्ञान आवरण मान लेते क्यों मान रहे है आप जागरूकता माने के बाद आपको वो अज्ञान महसूस हो रहा है इसे इसका मतलब आवरण विशिष्ट होकर आपने अनुभूति किया था ये क्या यदि आप आज्ञान नहीं मानते होता ही वास्तव वा में अनुभव हो गया नहीं हुई। उसकी अनुवृत्ति होनी चाहिए तब मुक्ति माना जाएंगे नहीं तो नहीं, तो नहीं। सुख साधन संपादना संपादन अनुदान प्रत्यादि सुख और तो सुगम स्थिति अवगम्बित है शैया आदि सुख साधनों का जो संपादन हम करते हैं इसके अन्य प्रति के आधार पर भी ज्ञापन होता है सुशिप्ति में सुख है यदि सुशिप्त में सुख नहीं होता आप क्यों ऐसा प्रजय वगैरह उठाकर इकट्ठा कर रहे हैं सोया वैसे ही। प्रजय की जरूरत पड़ती है ना इस मौसम में इसलिए पड़ रहे क्योंकि उसे सुख मिलेगा वो सुख पाने के लिए आप ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं उसके बिना आप देख रहे कि वह सुख तक हम पहुंच नहीं सकते ये पहुंचाने में मदद करते हैं ये सुख देते नहीं है ये मत सोचे रजा सुख होता है और जो ठेली पर सो हैं उसको हो नहीं होगा क्या फिर? है? मदद करते हैं। दारू भी मदद करता है सब मदद करता है। तो अल्कोहल की बात हो रही इतनी कल चाहे जितना भी, भी मात्रा में रहा है सुरा तो सुरा है इसे जहर का एक बूंद भी अंदर चला जाए कष्ट तो देगा है। दारू का एक बूंद भी अंदर घुस गया तो नुकसान तो करेगा है। तो उसे सुगंध भी नहीं आना चाहिए अंदर ले लिया, के द्वार तो कहना ही क्या है माध्यम कुछ भी हो गया तो उसी अंदर तो प्राचित करना पड़ जाता बड़ा है बड़ा झंझट काम सब इसलिए इसके बिना भी होते हैं ऐसे भी तो हम लोगों के पास साधन है ना दवाइयां चूर्ण है जैसे आयुर्वेद में देखिए बड़ा सोच समझ के विकल्प दिया हुआ है सारे चीजें उनका जैसा साधक अपने रोग का इलाज शरीर के रोग के इलाज अलग अलग तरीके से कर सकता है आंसू भी है सब जनरेटेड अल्कोहल जिसको कहते हैं आंसू बनते हैं द्राक्ष, बनते है, द्राक्ष बनते है, क्या है वो ऊपर से नहीं डाला गया है उसमें कोई अल्कोहल दारू वो सब जनरेट हो गया उस तरह से बनाया जाता है बन जाएगा दारू का जैसे हो जाता बन जाता दारू बन जाएगा उसके बिना भी इसलिए बनाया चूर्ण भी है आंसू आसो से बेटा अरिष्ठ है अरिष्ट से भी बढ़िया चूर्ण है चूर्ण से बढ़िया ले है बोलते ना, उससे भी तेल है इन प्रकार तेल को सूंघो सर दर्द खत्म बुखार उतर जाएगा एरोमोथेरेपी आज का शुरू हो रखा है जो तो बहुत पहले ना, हमारे अनाधिकाल में तो तेलों से वो इलाज करना आज हेरोम थेरेपी नाम से कर रहे हैं सुगंधित तेलों को लगाओ बीमारियों को इलाज करो वो हमारे अनाधिकार था विभिन्न प्रकार के तेल सुगंधित और असंबंधित तेलों से इलाज करते थे सुगंधित तेल से ही नहीं असुगंधित तेलों से भी इलाज होता था इसे बिना अंदर कुछ दारू डाले इलाज हो सकता है ना इसे कहते हैं कि भाई ये जो साधन है ना वो सुख तक तो पहुंचाने का साधन है केवल साधन है लेकिन निर्णय ये सुशक्ति के लिए सब साधन क्यों जुगाड़ कर रहे हो यदि सुशुप्पति में जानवर दुख मिलता तो आप साधनों में जुगाड़ करते क्या आप चाहते हो सुसुप्ति ना हो क्योंकि दुख होता है उसमें लेकिन अब आप सुख इसका मतलब सुख होता है अति वे अच्छी सुषुप्ति आवे एक अनेकों साधनों को हम जुगाड़ करते हैं गर्मियों में ए लगाते हैं कूलर लगा देते हैं ठंडियों में सेंटर हीटिंग कर देते हैं अनेक साधन अपनाते हैं ताकि ताकिति हमारे बढ़िया हो तभी वो सुख हमको चाहिए और भाग्यशाली कहीं हैं जो इनको कोई साधन की जरूरत नहीं होता ही वो सुशक्ति बार बार जाते रहते हैं समाधि में जा रहे हैं निद्रा समाधि स्थिति है सहजावस्था <laughs> <laughs> महत्तर प्रयास मृदुश्यादि साधन संपादते सुख तो तत्र नो भवे महत्व प्रयास है ना बहुत जबरदस्त प्रयास करते हैं लोग जुगाड़ करते हैं है, कई खिड़की का छेद से ठंडी हवा आ रही हो तो बस कोशिश करके कि को बंद कर ला एक बार एक टीन शर्ट में रहना पड़ गया ठंडी के दिनों टीन शर्ट में ऐसा लगता है फ्रिज में फ्रिज के अंदर बैठे हुए ऐसा लगता इतना ठंड और रात में टपक रहा है ठंड से नहीं टपक रहा था बस आपके श्वास से जब बात निकलते ना वो ठंड के से पानी टपकने लग जाता है अब क्या ना फिर क्या फिर बड़ा प्रयास करना पड़ा इतनी धोती कई छोटे सी छेद को बंद करो महत्तर प्रयास है न ठंडी को दूर करने का किया गया महत्तर प्रयास है न मृदुशैया मृदुशैया ना आजकल कई फॉर्म बन पर एक यू फॉर्म प्रसिद्ध था तो बहुत रिलैक्स नाम स्लीप वेल, नाम वेल। का नाम स्लीप वेल नाम से आने लग गए उनके साधनों को आप जो है बहत्तर प्रयास के द्वारा संपादित कुत क्यों आप संपादन कर रहे हो सुख तो सुगम चेत तत्व यदि सुख सुशक्ति में सुख ना होता आधन को क्यों जुगाड़ कर रहे हैं भी ठंडी हो जाए रजाई को गर्म करते हम लोग रजाई गर्म नहीं करेगी क्या करना पड़ता है क्यों ठंडी हो जाती उसे भी लाभ नहीं होता है उसे गर्म करना पड़ता है गर्म करके जब अंदर सोते हैं तब जाके ठीक रहता है सारे तरीका अपने अपने आखिर लगाना पड़ता है <laughs> <laughs> वही अर्थापत अन्य सुंदर यहां पर जान देने लायक है चंद्रपत्ति से भोजन नहीं करता है फिर मोटा तकड़ा है रात्रि भोजन करता है क्योंकि मोटापा भोजन के बिना उपन्यास अन्य अनुपत्ति अन्य मैं भोजन बिना तो अनुपन्न अतएव रात्रि भोजन अनुमीय निश्चय कर लिया जाता है अनुपत्ति के आधार पर अर्थापत्ति प्रमाण से कई तत्वों को निश्चय कर लेते हैं वही की अन्य अनुपत्ति के आधार पर में सुख का निश्चय कर लिया लेकिन हमेशा तीन तरीके से अर्थापत्ति को तोड़ा जाता है जैसे अनुमान को तोड़ने के लिए पांच क्षेत्र तो बनाना आपने अनुमान के हितु को तोड़ दिया जाता कैसे पांच तो क्षेत्र करके तुम्हारे हेतु विचारी है, तो है तुम्हारे हे तो असिद्ध है तुम्हारा तो जो विरुद्ध है तुम्हारे तो सत प्रतिपक्ष है या तुम्हारे तो बाधित है ऐसे कर उसका अनुमान का खंडन इससे अर्थापत्ति खंडन कैसे की जाती है तीन तरीके से अन्यथ उपपत्ति अन्यता नहीं अभी अन्यता अनुपति से सिद्ध कर रहे थे वो कहते अन्यथपत्ति है अन्य प्रकार से ही उपपन्न होता है अत्य आपका खनन गलत अन्यप्य उपपत्ति अन्य, अन्य प्रकार से भी हो सकता है तो आपका व तरीका ही मानना जरूरी नहीं है अन्य उपत्ति अन्यप्य उपत्ति, अन्य उपत्ति बाधश्च तीन तरीके से अर्थापति प्रमाण सिद्ध पदार्थों का हम खंडन कर पाते हैं पूर्व पक्ष में से एक को लेना है कि अन्यथा उपपत्ति अन्यथा भी अन्य कारण से भी वस्त्र करना पड़ता है को बीमार आदमी करता करता है क्यों करता है क्यों वो आसन आदि को जो इकट्ठा कर रहा है वह सुशक्ति का सुख के लिए ही है नहीं तो क्यों करता आप ऐसा अन्य अनुपति तो पूर्व पक्षी कहता है, है इसका सन आदि जो इकट्ठा किया जा रहा है शिष्य सुख के लिए ही ऐसा मत कहो किंतु तो रोग निवारण निवार करने के लिए जब मलेरिया आता है ना बड़ा ठंड लगता है कहीं कंबल उड़े उड़ा देते उसको और कंबल जो उड़ाया जा रहा है शिषि के के लिए क्या कि मलेरिया का ठंड दूर करने के लिए सैया आसन इकट्ठा किया रोग निवारणार्थ इसीलिए आपने जो कहा सही आसने के आधार पर अनुमान करना चाह रहे हैं सुखे खंडित हो गया कि नहीं हो गया आपने जो अर्थापत्यंग प्रमाण दिया उसका अन्यथा उत्पत्ति के आधार पर पूर्व से संगा करता है दुखनाशार्थमे वही तत् चे रोगिणस्तथागिण स्वे तत्ति निश्चिन तब उसमें भी हम दोष देते हैं कहते हैं वो पूर्व हुए दुख का, का नाशात में वे तथ्य दुख का नाश करने के लिए सारी चीजें कई बार होता है मच्छर काट रहे तब तो ओढ़ना पड़ जाता है ना मच्छर से जन्नी दुख का नाश करने के लिए ओढ़ रहे कि सुख के लिए ओढ़ रहे हो दुख का नाश के लिए ही ओढ़ रहे हैं हम यदि कहते हैं तब से कहता है ठीक है रोग ने रोगियों में भले ऐसा हो जावे, लेकिन आरोगी नोगी क्यों इकट्ठा कर रहे बिस्तर आज के इकट्ठा करना किस लिए है सुखा यही हुई सुख के लिए है ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए साधन संपादन दुख निवृत्ति फलकम नयादी जो साधन संपादन है दुख निवृत्ति फलक है यह बात नियत नहीं शैयास साधना संपादन बहती दुःख निवृत्ति भलं बहुत ऐसा व्याप्ति नहीं बना सकते हो क्योंकि आरोगियों में वे विचरित हो गया आरोगी को दुःख निवृत्ति करने की जरूरत नहीं है फिर भी वह संपादन करा नहीं कर रहा है वो अतएव वह दोष हो गया साध्य भाव अधिकरण हेतु चला गया अत दूषित हो गया अन्य पत्थर रोगादि दुख के सती तिवृत्त रोगादि जन दुख हो तो उसी निवृत्ति के लिए भले आप वैसा करते होंगे किन्दो तद अभाव है तुम रोगादि का अभाव है फिर भी क्यों उड़ रहे हैं निवृत दुख का अभाव आप तुखा निवर्ति दुख ही नहीं है वहां पर तो फिर किस लिए है वो सुख के लिए ही है इत्यर्थुप्त सुख से शैया सा और खड़ा कर देगा सुख सुख सुख नहीं नहीं रहे तो फिर से भंग हो गया तो नहीं हो कहना पड़ जाएगा यदि यदिजन्य सुखम वैशिकम भवेत्रिद्राया पूर्व शैयासना दिजम निद्रा पूर्व निद्रा से पहले निद्रा की ओर उन्मुख करने के लिए सारी चीज की जरूरत है अपने मन और इंद्रियों को सबको निद्रा की ओर ले जाना चाहते उसके लिए सारा करना है बहिर्मुखी चित्त वृत्ति और चित्त और इंद्रिय सब साधनों को अंतर्मुख करना है उसको अंदर की ओर ले जा निद्रा की ओर उसके लिए सारे सहयोगी बन जाते हैं निद्रा की ओर उन्मुख करने में सही होगी अतः सुखचन्य नहीं है उसके लिए, लिए उपयोगी हो जाते सब साधन नहीं तो मनलाय नहीं हो पाते ठंड के मारे परेशान रहेगा तो मन लय नहीं हो पाएगा मन लय नहीं तो हो तो सुशिद्ध कैसे होगी और ऐसे चौकी दे दिया लकड़ी का है और जो सीधे लेटा दो कहीं तो उनको दर्द हो जाएगा पीठ में तो बल्कि दुखी हुआ और सुसुख क्या होगा तो उसमें बढ़िया चाहिए डन लप्त कर जो आ गया वो लप्त हो गया तो कहते कि देखो इसीलिए सागर चिन्हित फिर तो सागर चिन्ह होने से वह को वैश्विक सुख पड़ जाएगा ठीक तो है वत्र निद्रा से जन्य उत्पन्न दिक्कत है सुख सुख हो रहा पहले। में में चला जाएगा शुरू में विषय जन्य सुख को लेकर के फिर धीरे से वो स्वर्म सुख में पहुंच जाएगा ऐसा मन में क्या आपत्तिद्रा आगमन पूर्वकालीन से आप कौन से सुख हुआ रहे? निद्रा, तो निद्रा आगम पूर्व से पूर्व काल सुख को कह रहे हो उत्तर काल कह रहे हो निद्रा पूर्व काल से विषयजन्यत्म तो उचते उतर निद्राकालीन से का विकल्प उठाया यदि विकल्प आदि आद्य मंगी दी पहला पक्ष जो है हमें स्वीकार है निद्रा के पूर्व पूर्वकालीन जो सुख है वह विशेषजन्य सुख है निद्रा में वह चले गए उत्तकालीन निलीन जो सुख होगा वह सर्व सुख ही होता है